क्या हर्ष ने चौंकते हुए कहा यह न्यूज सुनने के बाद सब लोग शॉक्ड रह गए हर्ष ने तुरंत ही अनूप सोनी का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा क्या मजाक कर रहे हैं सर हाँ सर हमारी क्या गलती है हम लोगों ने इसमें क्या किया है हर्षित ने भी चौंकते हुए कहा हम लोगों ने क्या किया है हमने थोड़ी ना ये न्यूज बाहर की है सात दिन पिछले छह साल से ये तमिल स्टार गायब चल रहा है और अब हमें इसे ढूंढने के लिए मात्र सात दिन दिए गए हैं अनुष्का ने आश्चर्य भरी नज़रों से विक्रांत और बाकी के ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहा हम भला सात दिन में क्या ही कर लेंगे ये हायर अप्स हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं क्या पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में विक्रांत अनूप ने अपने माथे को सिकोड़ते हुए कहा क्या तुम पर्सनली डिवीजन चीफ मैडम से बात करके पता करोगे कि क्या चल रहा है पहली बार ऐसा हुआ है जब मेरे साथ ऐसा हुआ है इस तरह की इमरजेंसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी सच कहूँ तो अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अब अगर ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी प्लीज़ अब कुछ भी करके इस मैटर को सॉल्व कर लो विक्रांत हाँ अचानक से हर्ष को कुछ याद आया उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर आप कुछ कह रहे थे ना अभी आपके पास कोई प्लान था ना क्या था बताइए जल्दी कुछ नहीं मैं तो यही कह रहा था कि हमने खुद ही ये मेडिकोर वाला केस सोल्व किया था और फिर हम ही नहीं तो तमिल स्टार के बारे में पता लगाया ओ सर मुझे तो लगा कि आप कुछ इम्पोर्टेंट कहने वाले हैं हर्ष ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा इसके बाद अनुष्का ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा एक तो ये जोधन सिंह की मानसिक स्थिति सही नहीं है अगर उसका दिमाग सही होता तो उसे इंटेरोगेट करके कुछ पता लगाया जा सकता था लेकिन ऐसी कंडीशन में तो अगर उसे हिप्नोटाइज भी कर लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है सही बात है हर्ष भी अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए कहा उसको तो भूल ही जाओ उसको बस हॉस्पिटल में पड़े रहने दो हमें वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है कुछ दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी तभी हर्षित ने कुछ सोचते हुए विक्रांत से कहा सर अगर हायर अप्स के ऑर्डर के अनुसार हमें जो जानवी की टीम के साथ काम करना है तो फिर उन्हें केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर करना चाहिए ना? हर्षित की बात सुनकर विक्रांत को कुछ याद आया और फिर उसने तुरंत ही अनूप की तरफ देखते हुए कहा सर ये जान्नवी को हमारे साथ काम करना है तो उसे यहां होना चाहिए आई थिंक केस डिस्कशन के लिए कहा है वो अभी अरे उसके टीम मेंबर तो यहाँ आ गए हैं। अनूप ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा और मुझे जहां तक पता है कि ये लोग जोधन को यहाँ से दिल्ली ले जाने का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और मुझे जहां तक लग रहा है कि जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिल जाएगा ये लोग तुरंत ही जोधन को यहाँ से लेकर चले जाएंगे फिर अनूप ने अपनी बहुए टेडी करते हुए विक्रांत से कहा लेकिन विक्रांत तुम तुम डिवीजन चीफ से बात नहीं करोगे तुम सच में इस केस पर काम करने जा रहे हो क्या तो तो और कोई रास्ता है क्या विक्रांत ने अनूप की तरफ देखते हुए कहा हम लोगों के ऊपर इन्फॉर्मेशन लीक करने का आरोप लगा है अब उसे तो हटाना ही है ना चाहे जो हो जाए तो फिर केस पर काम करने के अलावा कोई और विकल्प भी तो नहीं है लेकिन सात सात दिन, साथ दिन में अनूप ने कहा और इसी के साथ उसने अपना फोन निकालकर जाह्नवी को कॉल करना शुरू कर दिया लेकिन कई रिंग जाने के बाद भी जन्ह्हवी ने कॉल पिक नहीं किया शिठ ये फोन ही नहीं उठा रही अनूप ने खींचते हुए कहा नहीं उठाएगी पता है मुझे हर्षित सही कह रहा था केस पर काम करने के लिए जानवी से इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है विक्रांत ने जवाब दिया और फिर उसने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा हर्ष तुम फटाफट -फड़ हॉस्पिटल निकलो जहां पर जोधन को रखा गया है वहीं मिलेगी ये जानवी। उससे केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और अगर इन्फॉर्मेशन ना दे तो वहीं पीटो उसे कुछ भी करके मुझे केस की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हाँ लेकिन सर वो विक्रांत के मुंह से पीटने की बात सुनकर हर्ष रह गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से विक्रांत को इतना जोश कहां से आ गया? हाँ, पीटो पकड़ के उसे हाथ पैर तोड़ देना कमी नहीं गए उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगा सारी जिम्मेदारी मेरी है विक्रांत ने हर्ष को खुली छूट दे दी थी विक्रांत ये सब क्या कर रहे हो क्या ऑर्डर दे रहे हो अगर बात ऊपर गई तो नौकरी चली जाएगी तुम्हारी अनूप ने विक्रांत को समझाते हुए कहा कुछ नहीं होगा हेडक्वार्टर से ही ऑर्डर है ना दोनों टीम साथ मिलकर के पर काम करेंगी और अगर वो सीधे ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो फिर दूसरा तरीका तो आज़माना पड़ेगा ना अब सात दिन के भीतर छः साल पुराना केस सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा ना एक दो लोगों के हाथ पैर की बलि तो चढ़ेगी ही <laughs> विक्रांत ने शैतान की तरह हंसते हुए कहा अरे तुम अभी तक खड़े हो यहाँ ही गए नहीं विक्रांत ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा जल्दी जाओ या तो जान्हवी का हाथ पैर तोड़कर इन्फॉर्मेशन ले आओ वरना अपना हाथ पैर तोड़वाने के लिए तैयार रहो क्योंकि मुझे किसी भी हालत में इन्फॉर्मेशन चाहिए ओके okay, सर जा रहा हूं हर्ष ने घबराते हुए कहा उसने आज तक विक्रांत का इतना उग्र रूप कभी नहीं देखा था। उसके यहां से जाते ही विक्रांत ने अनूप की तरफ देखते हुए कहा देखे सर आपको भी अपनी नौकरी बचानी है तो फिर हमारी थोड़ी मदद कीजिए हर्ष को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जानवी उसे कुछ नहीं बताएगी ये तो काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कुछ भी करके केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लेकर आइए अपने स्तर से आपको जो करना है जैसे करना है कीजिए मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए विक्रांत ने अनूप की तरफ देखते हुए कहा मैं लेकिन कैसे वो आप जानिए इसके बाद विक्रांत ने हर्षित और अनुष्का को अपने साथ चलने का इशारा किया और फिर वो तीनों ऑफिस से बाहर निकलकर सीधे पुलिस कार में सवार हो गए लेकिन अनुष्का और हर्षित को अंदाजा नहीं था कि विक्रांत उन्हें कहा ले जा रहा था सर आपको नहीं लगता कि हम लोग कोई गलती कर रहे हैं सात दिन में हम भला कैसे तमिल स्टार को ढूंढे अनुष्का ने विक्रांत के बगल वाली सीट पर बैठते ही उसकी तरफ देखते हुए कहा हाँ सही बात बल्कि सर अगर हमें कुछ करना ही है तो हम उस आदमी को ढूंढ लेते हैं ना जिसने ये न्यूज स्प्रेड की है तब भी तो हमारे ऊपर जो ब्लेम लगा है वो हट जाएगा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हर्षित ने विक्रांत के कुछ बोलने से पहले ही कहा और सर अगर हमने एक बार इस केस पर काम करना शुरू कर दिया तो फिर हम पीछे नहीं लौट सकते कैसे भी करके हमें ये करना ही होगा और अगर सात दिन के भीतर हम तमिल स्टार का पता नहीं लगा पाए तो फिर फिर तो हमें सस्पेंड ही कर दिया जाएगा अनुष्का ने कहा और अगर हम सात दिन के भीतर यह ना पता लगा पाए कि न्यूज़ किसने लीक किया है तो, तो क्या होगा विक्रांत ने गाड़ी का गियर बदलकर एक्सीटर पर जोर देते हुए कहा तब भी तो सस्पेंड कर दिए जाओगे और मैं बता दूं सात दिन के भीतर तुम ये पता भी नहीं लगा पाओगे कि न्यूज़ किसने लीक किया है मतलब क्यों क्यों नहीं पता लगेगा हर्षित ने चौंकते हुएगा क्योंकि ये न्यूज़ हेडक्वाटर के किसी बेहद सीनियर ऑफिसर द्वारा लीक करवाई गई है और वहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है सात दिन में तो कतई नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत करके हम तमिल स्टार के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं ओह तो अभी हम क्या करने वाले हैं हर्षित ने सवाल किया अभी तुम लोग अपने सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचो जो हमने मेडिकल वाले केस पर काम करने के लिए बनाया था वहां पहुंचकर तुम लोग फटाफट केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करो मैं भी वहीं आऊँगा लेकिन सर आप कहाँ जा रहे हैं हर्षद ने कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया बकवास मत किया करो तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो चलो फटाफट बाहर निकलो गाड़ी से और ऑफिस पहुंचकर काम शुरू करो विकांत ने गाड़ी को रोड किनारे खड़ी करते हुए कहा अनुष्का और हर्षित जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तुरंत ही विकांत ने गाड़ी को फिर से एक्सीटर देना शुरू किया और पल भर में उन दोनों की नजरों से ओझर हो गया